आगम परिच्छेद देख रहे थे आकांक्षा योग्यता आसक्ति और तात्पर्य ज्यादा ये चार होते हैं जिस आगम प्रमा होने के लिए आगे टीका में कहते हैं क्रमण आकांक्षादी स्वरूप आह चार एक के बताते हैं मूल में तत्र तदार्थ परस्पर जिज्ञासा विषयत्व तो आकांक्षा पदार्थ न तो पदा पदार्थ परस्पर विषयत्व विषय पदार्थ योग्यं पदार्थन का के साथ बीच में आया कि परस्पर जिज्ञासा तो परस्पर परस्पर पदार्थ पदार्थ नाम जिज्ञासा जिज्ञासा में नहीं रहेगा जिज्ञासा तो कि चेतन धर्म है इसलिए जिज्ञासा रहेगा और पुरुष में किस विषय का जिज्ञासा कहते हैं कि परस्पर विषयत्व तो परस्पर जिज्ञासा विषयत्म पदार्थ का परस्पर में अन्वय होने के लिए पुरुष में जो जिज्ञासा रहता है जिज्ञासा वो पदार्थ में नहीं रहेगा इसलिए कहते हैं नाम परस्पर जिज्ञासा विषयत्व जिज्ञासा विषयत्व तो होना अर्थात पुरुषों को हमेशा ऐसे जिज्ञासा होना ही है ऐसे आवश्यक नहीं है इसलिए कहते हैं योग्यत्व तो। अर्थात जिज्ञासा होने का योग्यता वो पदार्थों में होना चाहिए जिज्ञासा पुरुषों को हुआ नहीं हुआ सर्वदा हमको जिज्ञासा हो करके उसके बाद शब्दार्थ ज्ञान होता है ऐसे नहीं है जिज्ञासा नहीं हो करके भी कभी होता है योग्य। योग्य। योग्य। तो इसलिए परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व आकांक्षा परस्पर पदार्थ आपस में जिज्ञासा होगा पुरुषों का अर्थात पदार्थों का परस्पर में अन्वय होने के लिए जो सामर्थ्य होने का ये जिज्ञासा रहेगा वो पुरुषोत्ष और वो पदार्थ बन जाएंगे वो जिज्ञासा का विषय तो ये योग्यु तर्क तो संग्रह में जो आकांक्षा का लक्षण कहा गया उसको किंतु वो पदनिष्ठ लेता है जो आकांक्षा का लक्षण कि आ, पर से व्यतिरक अन्वय तो इस प्रकार की अगर आकांक्षा का इस प्रकार के अर्थ निकालेंगे वो फिर चेतनिष्ठ होने का जरूरत नहीं है क्योंकि व्यतिरेक प्रयोग हो जाने से अन्वय का अनुभावक होगा तो ये पद में रह जाएगा तो अगर हम यहाँ जिज्ञासा का अर्थ उस प्रकार की लगा देंगे कि अन्वय अनुभावकत्व तब ये फिर पदार्थ में आ जाएगा जिज्ञासा का अर्थ अगर जो साधारण अर्थ लेंगे तब तो फिर वो पुरुषों में आना पड़ेगा अच्छा कल हम लोग एक देख रहे थे ना रुक गया था शब्द समानार्थ के प्रमाणांतर आप लोग थोड़ा सोचा उसके ऊपर ना नहीं लड़ाया बुद्धि अच्छा शब्द समानार्थ के क देखने से तो बहुब्री है अर्थात तो शब्द से समान अर्थ का अर्थ का अर्थात शब्द से यद प्रयोजनम तय तद प्रयोजनम अर्थात हाँ शब्द से यद प्रयोजन शब्द का प्रयोजन क्या है प्रमाजनकत्व तमान समान यसे यस्य से शब्द का जो प्रयोजन है समान प्रयोजन बाकी जिसमें है उसमें है प्रमाणांतर में शब्द का प्रयोजन हो गया प्रमा जनकत्व वो समान प्रयोजनों जिसमें रहेगा वो हो गया प्रमाणांतर इसलिए दोनों अर्थात शब्द समान अर्थ के प्रमाणांतर ये दोनों कर्मधारे हो जाएंगे <coughs> इवा न, अर्था अर्था इवा शब्द से समान अर्थ अर्थात प्रयोजन शब्द से इव समान अर्थ समान अर्थ हो यश्य अर्थ अर्थात प्रयोजन शब्द से शब्द प्रमाण है शब्द से शब्द से शब्द प्रमाण शब्द इव का तो प्रयोजन है क्या क्या तो लिख सकते हैं हैं शब्द और अर्थ में समझते ये उपमान अर्थ में समान समान और अर्थ में कर शब्द से लेकिन शब्द करने से अर्थ सामना प्रयोजन सामना प्रयोजन सामना शब्द से शब्द से समानार्थक में बहुग्री करेंगे समानार्थक में बहुग्रह करेंगे नहीं समानार्थक क्या करेंगे अर्थात उपमान बहुग्रह होगा शब्द से इस प्रकार करेंगे समानो अर्थो ये तो किसी के साथ समानार्थक है शब्द समानार्थक इस तो नहीं तो शब्द है न समान है ते शब्द समान शब्द न समान है तो शब्द समान करने से किसे समाज करेंगे शब्द से पद बहुरी हो सकता है इव का अर्थ समान एवो लेंगे एव इव बोल रहे हैं इ -का। इ इव, इव का अर्थ समान का अर्थ हो तो इसलिए समानों को अर्थ के साथ अगर कर्मधारय ले, ले लेंगे समान सुयोजन समान अर्थ हो गया हाँ ठीक है समान अर्थ पहले कर्मधारय लेना पड़ेगा समान सुयोजन समान अर्थ आगे फिर समानार्थो इस शब्द से <coughs> समानार्थ में कर्मधारय लेंगे ठीक है समान प्रयोजन में यश्य इस प्रकार आगे <coughs> मूल में देख रहे थे तर पदार्थ नाम परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्म तो जिज्ञासा का अर्थ अर्थात अन्वय अनुभावक इस प्रकार के अर्थ लगा करके इसको पदार्थ निष्ठ कर लेना ये ठीक है पुरुष करने का अपेक्षा पदार्थ निष्ठ करना यह अधिकतर विषयत्व योग्यत्व आकांक्षा टीका मैं आकांक्षा दिशु चतुर्सु कारणसु मध्य कुत तत्र दिया ना? आकांक्षादीसु चतर्षु कारण मध्ये क्या होने से किंतु ना एक होगा अर्थात कहा चतुचार का बीच में ये कह व्यवहार घटेगा नहीं कच्छा एक आशंक्य क्रियावण कार जिज्ञासा विषय क्रिया जब सुनते हैं तो कारकों का विषय में जिज्ञासा होती है उपलब्ध पदार्थ परस्पर जिज्ञासा विषय तो योग्य आकांक्षास्वूप इ पदार्थानं परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यम जो ऊपर में कह दिया आकांच्छया आकांच्छया तो तो तो ये आकांक्षा स्वरूप आकांक्षा का रूप अर्थात ये आकांक्षा का लक्षण पदार्थों तो में परस्पर अन्वय अनुभाव होना अन्य अनुभाव का विषयत्व तो उसका योग्यता रहना चाहिए जिज्ञासा शब्द से अन्वय अनुभावक लेने से नहीं होगा जिज्ञासा अर्थात ये पुरुष जिज्ञासा ही लेना पड़ेगा पुरुष जिज्ञासा जैसे एक पद को अन्य पद के प्रयोग नहीं करेंगे तब तक तो आकांक्षा तो का अनुभाव जनक नहीं बन पायेगा वो पदार्थ मतलब वो पद वहाँ तो पद रहता है पद अन्वय का जनक नहीं हो पाएगा इसलिए वो पद अनिष्ठ हो जाएगा यहाँ किन्ते है की पदार्थों का परस्पर जिज्ञासा जैसे गांव पद में अर्थात तो तो में गांव पद का अर्थ हो गया कि वो गोकर्म को पदार्थ हो गया उस पदार्थ का दूसरा पदार्थ के साथ अन्वय होने के लिए एक जिज्ञासा जिज्ञासा शब्द का क्यूँकी आगे मूल में पंक्ति कहेंगे जिज्ञासा अभाव अन्वय दर्शनाथ इसलिए हम योग्य तो कह रहे हैं तो जिज्ञासा अभाव वो पद को नहीं होगा पद में जिज्ञासा रहेगा तो सर्वदा रहेगा नहीं रहेगा तो कभी नहीं रहेगा no. किंतु तो जिज्ञासा कभी पुरुषों को हो सकता है कभी नहीं हो सकता है no. इसलिए जिज्ञासा तो ये पुरुषों को होगा no. so, पदार्थ नाम परस्पर जिज्ञासा ये जिज्ञासा पुरुष निष्ठ और जिज्ञासा का विषयत्व अच्छा जिज्ञासा का विषयत्व रहेगा पद में अर्था में, अर्था में। <coughs> में रहने से तो मतलब अर्थ में जा रहा है किंतु हमको आकांक्षा आकांक्षा पुरुष पद में आकांक्षा तो पद में पद में तो जिज्ञासा भी अन्य पदकों अच्छा ठीक है ये ठीक टीका देख के इसको स्पष्ट कर उपलब्धा क्रिया कारक का श्रवण करने से कारक कारक आधे अर्थात कारक विषय का जिज्ञासा किसको होगा पुरुष को ही होगा तो इसलिए जिज्ञासा तो पुरुष अनिष्ठ ही होगा लेकिन उस सम्बंधित विषय है कोई वो पदार्थ में रहना पड़ेगा कारका जिज्ञासा विषय तो उपलब्ध इसलिए पदार्थ जिज्ञासा विषय पदार्थ परस्पर जिज्ञासा पदार जिज्ञासा ये तो पुरुष निष्ठी होगा जिज्ञासा विषय जिज्ञासा विषय तो पदार्थ जागृति रहेगा उसका योग्य आकांक्षास्वूप मूल में कह क्रियाणे कारकश्रवण क्रिया वणव्यता जिज्ञासा विषय दर्शपूर्ण वो श्रवण होने से कर्तव्यता अंग विषय का जिज्ञासा विषय जिज्ञासा का विषय बनते हैं ये ठीक है मैं आगे टीका मगे आनये क्रियावण घटक जिज्ञासा विषयत्व क्रिया का श्रवण होने से घटमिति श्रवण्वन सेवणे आनयती क्रियाज्ञा दर्शपूर्णमा स्वर्ग काम यजेत स्वर्ग स्वर्गको श्रवण्निषे सीधो का जिज्ञा होगा नन पूर्वपक्षी कहता है कि लाघवाद आवश्यकता चीषमे आकांक्षा लक्षणमस्तु पदार्थ परस्पर जिज्ञा विषय इतना पर्यणको्यिंगे कि मूलमूखा अपि प्रतिपदिक हो गया और अजिज्ञासु उसका भी बाक्य अर्थ बोधा ज्ञान को भी अर्थ ज्ञान होता है अर्थात एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ के लिए अन्य सामर्थ्य है नहीं है ये जिज्ञासा नहीं होकर के ज्ञान हो जाता है तो इसलिए जिज्ञासा ये पुरुषो निष्ठय लेना पड़ेगा योग्य तो शब्द देना पड़ेगा में अरण्यनिष्ठद तो का योग्यता है तथाच जिज्ञासा वाक्यजन्य जिज्ञास बहुगृह जिज्ञासा पुरुष से पंचमी ही ले गए जिज्ञास जिज्ञास से है इस प्रकार करेंगे कैसे बहु ही लेंगे तो रहित शब्द पूर्ण आ जाएगा अच्छा निष्ठा होने से हाँ तो रहते तो अच्छा होगा होगा ठीक है ना से करेंगे तो जिज्ञासा वाक्य जन्य ज्ञाने पदार्था तथा जिज्ञासहित जन्य ज्ञाने पदार्था परस्पर जिज्ञासा विषयत्व अभाव पदार्थों का परस्पर जिज्ञासा विषयत्व पदार्था परस्पर कहने से अर्थात परस्पर अन्वय सामर्थ्य ये उद्धरण कर लेना पड़ेगा ये जिज्ञासा विषयत्व अभाव तद योग्यवसवात्थात विषयत्व का योग्यत्व रहने से न अव्याप्ति लक्षण जाएगा उसमें जहाँ जिज्ञासा नहीं होता पुरुषों को और वाक्य अर्थ ज्ञान हो जाता है तो भी लक्षणों वहां जाएगा लक्षण अर्थात आकांक्षा का लक्षण क्योंकि आकांक्षा नहीं होने से ये ज्ञान शब्द ज्ञान होगा नहीं तो यहाँ तो जिज्ञासा हुआ नहीं इसलिए कहीं योग्य तो रहने पर भी शब्द ज्ञान होता है ननु अत्र अस्थि आकांक्षा ग्राहक सा अस्थि सा अर्थात सा आकांक्षा अत्र सा आकांक्षा अस्थि आकांक्षा ग्राहक तद तो अवच्छेद घटो है हम कैसे जानते हैं है कहते पदार्थ दिखता है जिसमें घटत्व है घटत्व तो से हम कहते हैं ये घट है इसी प्रकार कि यहाँ कहते हैं यहाँ आकांक्षा है तो आकांक्षा ग्राहक अवच्छेद अर्थात क्या होने पर हम निर्णय करेंगे की यहाँ आकांक्षा है अवच्छेद क्या मानेंगे तो इत आकांक्षायाम आह तो यहाँ आकांक्षा का अवच्छेद नहीं आकांक्षा ग्राहकों का अवच्छेद ग्राहक का अवच्छेद ग्राहक है आकांक्षा का ग्राहक है तो फिर आकांक्षा होगा इस प्रकार आकांक्षा ग्राहकम अवच्छेदकम अर्थात आकांक्षा का ग्रहण जहाँ हो पाएगा हमको कैसे पता चलेगा यह आकांक्षा है नहीं है मूल में कहते हैं तद अवच्छेदकम तद अर्थात आकांक्षा ग्राहक अवच्छेदकम ये पदार्थ अगर रहेगा तब तो आकांक्षा का ग्रहण हो जाएगा हाँ इसमें आकांक्षा है क्रियात्व कारकत्विक क्रियात्व कारकत्व इत्यादि जहां हमको दिखेगा लगेगा कि यहाँ आकांक्षा का ग्रहण होगा क्रियात्व दिखेगा तो कहेंगे इसमें अर्थात आकांक्षा है क्योंकि कारकों का आकांक्षा करता है तो इसमें आकांक्षा है ये कैसे पता चलेगा कहें क्रियात्व दिखा क्रियात्व ही अवच्छा अतिव्याप्ति अतिव्याप्ति कहा हो जाएगा अगर लक्षण गौर अश्व इत्यादि अच्छा। न्याय अश्व इत्यादि अश्व इत्यादि सुनने से आकांक्षा नहीं होती क्योंकि यहाँ सुनने से ना तो क्रियात्व ना तो कारकत्व अहे. ये दोनों का यहाँ ज्ञान नहीं हुआ कारकत्व आदि अधिकम क्रियात्व कारकत्व अधिकम आगे और यहाँ तो क्रियात्म कारकत्व आदि क्योंकि यह हुआ जहाँ व्यधिकरण शब्दों का व्यवहार होता है समानाधिकरण होने से वहां अवच्छेद का अलग बोल करके आगे वाक्य में कर रहे हैं उस आदि लिया जा सकता है पीछे दिए तो वो भी कारक होता है अर्थात वो करण का सहकार्य तो करण का सहकार्य होने से वो भी करण कारक में आ जाएगा ये ये में। तो जा तो से ये ये कारक कारक तो तो मात्रे प्रथमान नहीं ना तत्व आदि अच्छा आगे देखेंगे ये व्यधिकरण मतलब समान अधिकरण को लेकर के ही आदि कहेगा अर्थात अवच्छेद क्रिया कारकत्व को छोड़ करके अन्य भी होगा क्या होगा हो वो आगे कहेंगे तथा गौर अस्व इत्यादि क्रियात्वादे आदि कहने से कारकत्व ले लिया जाए तद अवच्छेद अभाव गौर अस्व इसमें क्रियात्व भी और कारकत्व ये जो अवच्छेदक तद अवच्छेदक छेदक तस्य अवच्छेदक आकांक्षा अवच्छेद अभाव आकांक्षा असत्वात इसलिए आकांक्षा नहीं रहा न अतिव्याप्ति आकांक्षा है नहीं और लक्षण भी गया नहीं ननु तत्सहित आकांक्षा सहित नीलम उत्पलम तत्व आकांक्षा अवच्छेदक क्रिया तो, तो, तो, तो, तो रहित्या ये सब जो वाक्य है नीलम उत्पलम तत्व तो यहाँ कोई क्रिया तो कारक है नहीं <coughs> तो नहीं है तो आपका आकांक्षा ग्राहक अवच्छेदक नहीं रहा नहीं रहना तो फिर इस जो शब्द में आकांक्षा ही नहीं रहेगा तो शाद बोध कैसे होगा ये शंका है पूर्व पक्ष कहता है कि नीलम उत्पलम तत्वमसी इत्यादि वाक्य शु आकांक्षा अवच्छेद का राहित आकांक्षा अवच्छेद का क्या हुआ आकांक्षा क्रियात्व अथवा तो कारकत्व ये नहीं रहा तत्वमसी इत्यादि वाक्यों में तो नहीं रहने से फिर शब्द बोधन नहीं होगा क्योंकि आतंक ही ग्रहण नहीं होगा हो तो शब्द तो तो बोधन नहीं होगा क्रिया तत्व ये असी अर्थात ये कोई अर्थात ये क्रियाजनक इस प्रकार की वो क्रियापद तो नहीं है वो तो केवल भवती अस्ति ये सब जो है ये विद्यमान होते है क्रियाजनक अर्थात चलनात्मक जिस इस प्रकार की क्रिया से सत्य हो पाएगा उसी प्रकार की क्रिया को कारक मतलब ये क्रिया बोल करके कहा जाएगा जैसे कहा जाएगा घटो अस्थित इस प्रकार की क्रिया प्रयोग करने से कहेंगे घट यहां करता हो गया इस प्रकार की प्रयोग करने पर भी दूसरा जिसको सत्य नहीं है उसको इससे ज्ञान नहीं होगा किन्तु तो गांव माने अगर कहेंगे वहां उसको ज्ञान होगा अर्थात जहाँ चलनात्मक और स्पन्धात्मक क्रिया होगा वहाँ शक्ति ग्रहण होगा जहाँ अस्थि भू इत्यादि शब्द मतलब क्रियापद प्रयोग होगा वहाँ शक्ति ग्रहण नहीं होगा नहीं होने से उसको इसी प्रकार की में ग्रहण नहीं किया जाएगा क्योंकि ये आकांक्षा नहीं रखने वाला है जो अस्थि भगवती इत्यादि इसमें आकांक्षा नहीं रहेगा तत्व तो इत्यादि वाक्य सु आकांक्षा है। अगर आकांक्षा का अवच्छेद क्रिया तो कारक तो मानेंगे क्योंकि जो अस्ति है ये कोई कारक का आकांक्षा नहीं करेगा सीधा कारक का आकांक्षा ऐसे क्रिया तो दृष्टि से करेगा किंतु तो इसे शक्ति ग्रहण होने का लायक कोई कारक का यह आकांक्षा नहीं करेगा क्योंकि ये है स्पंदार्थक विद्यमान्थक दो प्रकार के धातु होते हैं तो ये जो स्पंदार्थक धातु होंगे उन्ही को ही वो कारकत्व इत्यादि का आकांक्षा रहेगा तो वहाँ कारकत्व जाएगा इसलिए इस प्रकार के वाक्य में अलग दिखाते हैं आकांक्षा का ग्राहक का अवच्छेद मूल में अभद अन्व समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यम तदवच्छेदकम यहाँ क्रिया तो कारकत्व अवच्छेद का अवच्छे अवच्छे नहीं लिया जाएगा समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यम तो दोनों पद समान विभक्ति है इसके द्वारा प्रतिपादन होता है जो प्रतिपाद्य ये हो गया शब्देदक वाक्यप्ति अर्थात आकांक्षा ग्राहक अवच्छेद तत्व मदिक भी रहेगा अभी पूर्व पक्षी शंका करेगा कि आप जब व्यधिकरण शब्द है जिस वाक्य में वहां अव्छेदक क्रिया तो कारक और जहाँ अधिकरण हुआ वहाँ समान विभक्ति का पद प्रतिपाद्य आपका अवच्छेद दो हुआ एक गौरव दोष हुआ इसके लिए सिद्धांती उत्तर देता है टीका में अभेदेन यत्र अन्वय आदि वाक्य अवच्छेद्य योग्यत्व लक्षण आकांक्षा अनुगत अवच्छेद्य योग्य अवच्छेद्य योग्य अवच्छेद को अलग अलग हो गया किन्तु तो अवच्छेद्य दोनों में रहा तो अवच्छेद्योग्यत्म ये आकांक्षा का लक्षण तो अवच्छेद्य चाहे क्रियात्व, कारकत्व के द्वारा अवच्छेद्य हो अथवा समान विभक्ति के पद प्रतिपाद्य के द्वारा अवच्छेद्य हो अवच्छेद्य तो दोनों में रहा तो ये इस प्रकार की आकांक्षा का लक्षण करेंगे अवच्छेद्य योग्यत्व लक्षण आकांक्षाया अवच्छेद्य छेद्य लक्षण लक्षण लक्षण स्वरूपम यक्ष आकांक्षा अवच्छेद लक्षण आकांक्ष इसका अनुगत आद ये दोनों में रहेगा अवच्छेद को अलग अलग हो जाने पर भी अवच्छेद्य तो ये दोनों में रहेगा से अवच्छेद अनुगमो न दोषावह अवच्छेद का समान नहीं हुआ तो कोई दोष नहीं है क्योंकि हमारा अवच्छेद के द्वारा अवच्छेद्य करना है आकांक्षा ग्राहकत्व आकांक्षा ग्राहकोत्म रहने से उनका आकांक्षा ग्रहण हो जाएगा छेद्य आकांक्षा हुआ वो दोनों में समान है अब तुम ये समान है इसको ये जो समाना, समाना विभक्ति वाला को लक्षण नहीं बनाया लग रहा है ना अव्याप्ति इसलिए ना अभ्याथी। ना अव्याप्ति तत्व्य अव्याप्ति नक्षण है ये भी लक्षण है कहता कि अवच्छेद नहीं है का है है मतलब ये भी लक्ष्य है ननु आकांक्षा किम न स जैसे न्यायिक लोग कहते हैं न अनुभावक ये आकांक्षा है तो यहाँ पूर्व पक्षी कहते हैं अभाव ये आकांक्षा क्यों नहीं मानेंगे तस्या तो तस्या प्राग तो श्यार तो श्यार प्राग किम न सवात्मक ये जो अन, अन्वय बोध अभाव जो न्यायिक लोग कहते हैं आकांक्षा ये एक प्राग भाव रूप है क्यूँकी आगे अन्वय बोध होता है तो इसलिए अनुय बोध होने से पहले जो अन्वय अनुभावक था अर्थात अन्वय बोध का अभाव था प्रागभाव हैत्मक ज्ञान कारण नागभाव को कारण क्यों मानते हैं कि अगर प्राग को कारण नहीं मानेंगे दो कपालों मिलकर के घटो बन गया बनने के बाद कपाल और रहेंगे ना नहीं रहेंगे कपाल और रहेंगे और कपाल संयोग ये भी रहेगा तो बाकी जितने पदार्थ सब विद्यमान है कुलाल विद्यमान है सब विद्यमान है अभी दूसरा घट क्यों नहीं बनेगा फिर इसलिए कहेंगे की अभी कारणों कलापो में एक नहीं है कौन सा नहीं है प्रागुभाव नहीं है प्राग भाव नहीं होने से द्वितीय घट नहीं बन पाता है इसलिए को कारण गोष्ठी में मानते हैं तो अभी कहते हैं कि ये प्राग भाव रूप होने से ये जो न्व, भाव जिसको पूर्व पक्षी कहता है की आकांक्षा बोल करके मानिए ये प्रागभावक शाब्द ज्ञान करण क्लिप्तत्व ये शब्द ज्ञान का करण है इसलिए इसी को मान लेना चाहिए इसे असंख्य सिद्धांत कहता है कि एवं विधा आकांक्षा मीमसक्रुतिलिंगादी बकांक्षा तो सिद्धांत कहता है कि एवं एवं विधा विधा आकांक्षा अर्थात हम जो आकांक्षा का लक्षण कह पदार पदार्थ परिज्ञा विषय पर, इसी प्रकार की आकांक्षा अभिप्राय से ही मीमांसक लोग श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इसमें बला बल विचार करके कहते हैं कि इसी के आधार पर ही आकांक्षा का निर्णय होगा नहीं कि आप लोग जैसा कहेंगे अन्वय को तो वो नहीं है आकांक्षा है नहीं है कौन किसी का अंग बनेगा अन्वय होगा इसका निर्णय मीमांस लोग करते है श्रुतिलिंग इत्यादि उसके आधार पर इसलिए अर्थात कहता है कि हम भी मीमांसकों का वही बात मानते हैं जिससे कि निर्णय होता है आकांक्षा पदार्थों का परस्पर का रहना तो रहना श्रुतिलिंगादि वला बलाधिकरण आकांक्षा या व्यवहित मीमांस लोग इसी को ही व्यवहार करते हैं आकांक्षा परस्पर में है नहीं है अंगांगी भाव होने के लिए ये जो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण है इससे निर्णय होता है कि कौन किसी का अंग बनेगा अंग बनेगा आकांक्षा रहे तभी तो अंग तो बनेगा जैसे आकांक्षा रहने से अंगांगी निर्णय होता है उसी प्रकार की यहाँ भी ये पदों में परस्पर का जिज्ञासा विषय तो अर्थात ये भी परस्पर में अन्वय होने का सामर्थ्य आकांक्षा इसी को ही कहेंगे जैसे वहाँ क्रिया में अंगांगी होने का बात है वैसे यह पदार्थों में भी अन्वय होने का बात है अर्थात तो निर्णय का यही समान है मीमांस को लोग इसी के ऊपर निर्णय करते हैं। मूल में एक आकांक्षा अभिप्रायण एव बलाधिकरण बलाबल बला अधिकरण बलाबल अर्थात बला बला कौन किसका अंग बनेगा कौन अंगी होगा इसका विचार जहाँ किया जाता है उसको बलाबल अधिकरण कहा गया बल अबल मीमांस मीमांसकों का ये आगे कहेंगे प्रमाण होता है विधि का सहकारी विधि अंगांगी बोध कराने का विधि है तो अंगांगी बोध कराएगा जो विनियोग विधि उसके लिए ये सहकारी प्रमाण होते हैं श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या उसमें निर्णय किया जाता है की अगर एक स्थान पर दो प्रमाण आ जाएंगे किसी का बल होगा किसका अबल हो जाएगा तो ये निर्णय होने से उस अधिकरण को बला बल अधिकरण कहा गया तो इसी को यहाँ कहते हैं बला बल अधिकरण में वो निर्णय किए हैं कौन किसका अंग बनेगा जिस आधार पर वहां निर्णय किया गया उसी आधार पर भी पदों का पदार्थों का पदार्थ के साथ अन्वय सामर्थ्य ये भी समान विचार है मूल में बला बल अधिकरण सा वैश्वेवी आमीक्षा वाजीभ्यो बाजिन वैश्वे पैलेटि तथा तृतीयाध्यातीय पदस्थजन सूत्र श्रुतिलिंगवाक्य प्रकरणस्थानख्यासम पारदौर्बल्यम अर्थविप्रकर्षा श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या छी प्रमाण हो गए समवाए समय युग पद प्राप्त समवाय मिलीते एक जगह पर उपस्थित हो जाएंगे तो। पारदौर्बल अनुसतिकादी नाम च परम दुर्बल पर दुर्बल तसे भाव से पारदौर्बल्यम पर जो होगा वो दुर्बल होगा श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण जो बाद बाद में आएंगे वो दुर्बल हो जाएंगे पारा दुर्बल क्यों होंगे अर्थ विप्रकर्षा क्योंकि लिंग विनियोग करने का सामर्थ्य केवल श्रुति का है था था ये इसका अंग बनेगा इसको कहेंगे विनियोग ये सामर्थ्य केवल श्रुति का ही है क्योंकि श्रुति ही प्रमाण है अगर कहीं लिंग को विनियोग करना पड़ेगा तो लिंग वहां कहेगा कि ऐसा होना चाहिए इसको कहने के लिए एक श्रुति वाक्य होना चाहिए हमको मिलता नहीं वो किंतु ये लिंगो है तो ऐसा है कि श्रुति वाक्य होना चाहिए तो लिंगो जहां विनियोग करेगा वो श्रुति कल्पना कराएगा तो वो श्रुति कल्पना करेगी वो श्रुति वाक्य ही आखिर में विनियोग करेगा इसीलिए जहां एक जगह में श्रुति भी आ जाएगा और लिंग भी आ जाएगा श्रुति तो साक्षात विनियोग कर देगी लिंग एक श्रुति का कल्पना करेगा करने के बाद विनियोग करेगा इसीलिए कहा जाता है कि लिंग अपना कार्य प्रयोजन सिद्ध करने के लिए विप्रकर्ष पड़ा दूर पड़ा और और आगे चलेंगे वाक्य में चलेंगे वाक्य पहले लिंग का कल्पना कराएगा लिंग कल्पना करके श्रुति का कल्पना कराएगा तो श्रुति जाके विनियोग करेगी अगर वहां एक लिंग है अथवा तो श्रुति है उनको कम रास्ता पड़ेगा तो अर्थ से विप्रकर्षा जो उनका कार्य करना है विनियोग करना है वो विप्रकर्ष दूर पड़ता है इसलिए जो पर होगा वो दुर्बल हो जाएगा अत्रास है एक विषय में जब समवाय होते है समवायता मिलित तो हो जाते हैं विरोधे सती कस्य दौर्बल्यम इति दौर्बल अत्र अर्थात ये मीमांसा अकपेक्षोरवी यहा्रीहीनहती द्वितिया द्वितीय श्रुति जो होता है वो क्रिया का फलभागी होता है क्रिया फलभागी बोधन कराने वाले द्वितीय श्रुति निरपेक्ष ब्रीहीणाम अवघात शेषत्व प्रतिपाती निरपेक्ष अच्छा श्रुति निरपेक्ष निरपेक्ष या नहीं श्रुति निरपेक्ष क्या करेगी व्रीहीणाम अवघात शेषत्व हो जाएगा शेष अवघात हो जाएगा शेष क्योंकि क्रिया प्रधान होता है बाकी उसका अंग बनेंगे तो ब्रीही अवघात का इति प्रतिपाद ब्रीही मे में कर्मत्व तो आया ब्रीही निकाल अर्थविशेष प्रकाशन सामर्थ्य लिंग्यशब्दिंग तो भटकारिखा अर्थविशेष प्रकाशन का, का सामर्थ्य अर्थविशेष का क्या प्रकाशन करता है आगे देते हैं यथा तो बरही देव सदन दामी मंत्र से बरही देवसदन दामी बरही नपुंसकलिंग देव सदनम सदनं देवसद स्थानम आसन बरही जो कि देवताओं का आसन उसको मैं काट रहा हूँ दामि ये एक मंत्र है बरि देव देवसदनम दामि अभी ये मंत्र कहा लगेगा ये शंका होने से कहते मंत्र से लवनार्थ प्रकाश का तैयार ये मंत्र से पता चलता है कि कुछ काटने का व्यापार है तो होने से बरही लवन है विनियोग क्यूँ बरही लवन है क्यूँ क्यू बरि कहा तो ये मतलब सन्निधि प्रयोग होने से बरही शब्द ये मंत्र बरही का लवन में विनियोग होगा बरही लवन हो गया शेषी मंत्र हो जाएगा शेष क्योंकि क्रिया प्रधान होता है दामी क्रिया अदादि गणीय होने से दामी परस्पराकांक्षा ये हो गया लिंग आगे वाक्य कोचित एकस्मिन चित एकस्मिन अर्थे पर्यवसिता पदानि वाक्यम परस्पर आकांक्षावशात किसी एक पदार्थ किसी एक अर्थ में पर्यवसिता पदा वाक्यम यह वाक्यम अर्थात एक तीन वाक्य नहीं है एक पृष्ठा भी हो सकता है उसमें सौ वाक्य भी हो सकते हैं एक अर्थ को कहना चाहिए तब तो उसको क्योंकि मीमांसकों का वाक्य का लक्षण है एक अर्थ प्रतिपा एक परस्पर आकांक्षा वशात कुछ अर्थे पदानि पर्यवशिता पदाक्य हो गए थे उनका कोई सीमा नहीं एक अर्थ को कहना चाहिए यथा देवश्वा सब तु प्रसवे अश्विनो जुष्टम निर्वपाई इस अंश में देश सबितु प्रसवे अश्विनोर बाहुभ्याम तो इस अंश हो गया मंत्र देवस्थित षष्टी अंत है तो प्रसवे प्रसव अर्थात ये उत्तम पुरुष एक हो गया शून्य प्राणी प्रसवे अश्विन उस्ताभ्या अश्विनी का का के सरिया अश्विनी अश्विनी अश्विनी अश्विनी कुमार ना होने से अश्विनो कैसे नश्विन इसलिए अश्विन इसी प्रकार अच्छा अश्व अशी अस्थि थी अश्विन घोड़ा तो घोड़े मुख वाले होते हैं तो ये ष्टी देवी ठीक है बाहुभ्याम और पुष्णो हस्ताभ्याम उष्ण कहने से ये भी ष्ठी हो जाएगा पूषण का ष्ठी पुष्ण हो जाएगा अलोपन होकर पुष्ण हो जाएंगे पूा का दोनों हाथ के द्वारा और दोनों अश्विनी कुमार का बाहु के द्वारा देवश्य सबितु प्रसवे आगे तो कहते हैं कि है ये हो गया ब्राह्मण वाक्य ब्राह्मण वाक्य साधारणतः कर्म परक क्रियापरक और मंत्र वाक्य साधारण तो होते हैं कुछ वस्तु स्थिति स्तुति इस पर होते है अभी यहाँ कहते है ये देवस्या त्वा सवितु प्रसवे अश्विन बाहुभ्याम पुष्ण हस्ताभ्याम ये वाक्य कहाँ किसी का अंग बनेगा क्योंकि ये कोई साक्षात क्रिया के साथ नहीं ये तो एक स्तुति कर रहा है ये वाक्य कहाँ अंग बनेगा इसलिए कहते हैं इतंग निर्वापे विनियोज्य मानस्य ये जो ब्राह्मण भाग है अग्नये झुष्ट निर्वपाम। निर्वपा निर्वपा में निर्वाप निर्वाप शब्द का अर्थ होता है कि अर्थात अर्पण करना और दूसरा अर्थ होता है कि ये जो धान अथवा गोधुम गेहूं इत्यादि आता है वहां से ऐसा करके अर्थात अंजुली में भर करके उसको निकालना निर्वापा तो यहाँ अग्न ये जुष्टम निर्वापा में अर्थात यहाँ तो होगा कि हम अर्पण कर रहे हैं उस प्रकार की क्योंकि अभी जुष्टम निर्व अर्थात जुष्टम अर्थात जो सेवन किया गया इस पदार्थ को तो अर्पण कर रहा हूँ अर्थात अग्निदेवता जिसको सेवन किए हैं मैं उनको अर्पण कर देता हूँ कि इसको अग्न इस प्रकार कहते हैं तो यह अर्थात अर्पण करता हूँ इस प्रकार की यहाँ कहते हैं कि लिंगेन लिंगे नियोज्य मानस्य समवेत अर्थ भागस्य जुष्टम निर्व पामी तो लिंग से इसका मतलब निरूपण हो गया कि अग्नि देवता के लिए निर्वपन हो रहा है क्योंकि यहाँ साक्षात है लिंगे नियोज्यमान लिंग लिंगोज्यमान हो गया जो ब्राह्मण भाग अग्न जुष्टम निर्वपान आगे कहते हैं समबेत अर्थ भाग एक वाक्य बलिन समबेता अर्थात तो जो स्तुतिभाग समबेत विद्यमान विद्यमान जो दूसरा अर्थभाग हो गया देवस्व से लेकर के पुष्ण हस्ताभ्याम यहाँ तक जो समवेत अर्थभाग अर्थात दूसरा अर्थभाग इसका एक वाक्य बलैन देवस्व त्वा इत्यादि भागस्य जो समवेत अर्थ भाग वही हो गया देवस्व इत्यादि भागस्य मंत्र भागस्य तो ये एक वाक्य बले नोगा क्योंकि ये दोनों मिलकर के एक वाक्य हुए जो उत्तरार्ध हो गया अग्न जुष्टम निर्वपा वहाँ तो एक लिंग मिलता है अग्नि देवता का निर्वपन में वो अंश लग जाएगा ये अंश में तो कहीं अग्नि का कोई नाम ही नहीं है ये अंश फिर कहा जाएगा कहते हैं कि एक वाक्यता के चलते ये भी उसी में अंग बन जाएगा अच्छा तो यहाँ तक तो हो गया ये वाक्य प्रमाण आगे प्रकरण ठीक है यहाँ तो ओ शंकर शंकर्यंग केशवरायण सूत्र भाष्य कृत भगवत ओं भगवद्यायूर्ते